संसार की जड़ता दूर करने वाली जगन माता जगदम्बा भुवनेश्वरी का दर्शन करके परशु ने विनित भाव से कहा देवी मेरे गुरु शाकल ने कहा है कि तुम लक्ष्मीकांत भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करो आपके प्रसाद से वह शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए ऐसी कृपा कीजिए सरस्वती जी ने तथास्तु कहा उनकी कृपा से शक्ति पाकर परशु ने भगवान जनार्दन की भांति भांति के वचनों द्वारा प्रस्तुति की इससे भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए उन कृपा सिंधु ने राक्षस को वरदान दिया तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हों इस प्रकार साकल्य मुनि गौतमी गंगा सरस्वती देवी तथा भगवान नरसिंह के प्रसाद से वह राक्षस महापापी होने पर भी स्वर्ग लोक में चला गया जिनके चरण कमलों में संपूर्ण तीर्थों का निवास है उन शारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की कृपा का ही यह फल है तब से वह तीर्थ सारस्वत नाम से विख्यात हुआ वहां स्नान और दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है चचक तीर्थ सब रोगों का नाश सब प्रकार की चिंताओं का निवारण और मनुष्यों को सबो प्रकार से शांति दान करने वाला है उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूं पूर्वोक्त सुब्रगिरी पर जहां गौतमी के उत्तर तट पर भगवान गदाधर विराजमान हैं पक्षियों का राजा चिचिक रहता था उसी को भेरुंड भी कहते हैं वह मांसाहारी पक्षी सदा उस पर्वत पर ही रहता था वहां नाना प्रकार के फूल और फल से लदे हुए तथा सभी ऋतुओं में फूलने वाले वृक्ष व्याप्त थे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस पर्वत के शिखर पर निवास करते थे गौतमी गंगा से उस पर्वत की शोभा और भी बढ़ गई थी इस प्रकार वह शुभ्रगिरि विविध गुणों से संपन्न और अनेकों मुनि जनों से घिरा हुआ था एक दिन पूर्व देश के राजा पवमान जो क्षत्रिय धर्म पारायण श्री संपन्न और देवताओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक थे बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ वन में आए वन में घूमते-घूमते थककर किसी समय वे एक वृक्ष के नीचे आए जो गौतमी के तट पर था बहुत से पक्षी उस वृक्ष पर निवास करते थे वहां पहुंचकर राजा ने चिपक पक्षी को देखा जिसके दो मुंह थे वह स्तूलकाय और सुंदर था उसे चिंता में निमग्न देख राजा ने पूछा तुम दो मुख वाले पक्षी के रूप में कौन हो चिंतित से दिखाई देते हो यहां तो कोई भी दुख से पीड़ित नहीं है फिर तुम कैसे कष्ट पा रहे हो राजा के इस प्रश्न से पक्षी का मन कुछ आश्वस्त हुआ उसने बारंबार लंबी सांसें लेकर धीरे-धीरे कहा राजन मुझे न तो दूसरों को भय है और न दूसरों से मुझे भय की आशंका है यह पर्वत भात भात के फूलों और फलों से भरा है अनेका अनेक मुनि यहां निवास करते हैं फिर भी यह पर्वत मुझे सुना ही दिखाई देता है अतः मैं अपने लिए शोक करता हूं मुझे न तो कुछ सुख मिलता है और न मेरी कभी तृप्ति ही होती है इतना ही नहीं मैं निद्रा visham और शांति से भी वंचित हूं दो मुख वाले पक्षी की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने पूछा तुम कौन हो तुमने कौन सा पाप किया है और क्यों तुम्हें यह पर्वत सोना दिखाई देता है यहां रहने वाले प्राणी तो एक मुख से ही तृप्त रहते हैं तुम्हारे तो दो मुख हैं तुम्हें क्यों नहीं तृप्ति होती तुमने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है यह सब बातें मुझसे सच-सच बताओ मैं तुम्हें महान भय से बचाऊंगा चिचक ने पुनः लंबी सांस लेकर राजा से कहा महाराज तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूं सुनो पूर्व जन्म में मैं वेद वेदांगों में पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ था और अच्छे पंडित के रूप में मेरी प्रसिद्धि थी किंतु मैं सबका कार्य बिगाड़ने वाला और कलहप्रिय था लोगों के मुंह पर कुछ और कहता और पीठ पीछे कुछ और दूसरों की उन्नति देखकर सदा दुखी होता और माया फैलाकर संसार को ठगा करता था मैं कृतघ्न असत्यवादी पर निंदा कुशल मित्र द्रोही स्वामीद्रोही Drohi, दम्भाचारी और अत्यंत निर्दय था मन वाणी और क्रिया द्वारा बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाता था दूसरों की हिंसा करना ही मेरा सदा का मनोरंजन था स्त्री पुरुष के जोड़े में फूट डाल देना समूह के समूह का विनाश करना मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म मैं बिना बिचारे किया करता था विद्वान पुरुषों की सेवा से दूर रहता था तीनों लोकों में मेरे जैसा पापी दूसरा कोई नहीं था इसी से मेरे दो मुंह हो गए दूसरों को दुख देने से मैं स्वयं भी दुख का भागी हुआ हूं और इसलिए यह पर्वत सूना दिखाई देता है राजन और भी धर्मयुक्त वचन सुनो जिसके पालन किए बिना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है क्षत्रिय युद्ध में जाकर अथवा युद्ध से अन्यत्र भी यदि भागने वाले हथियार रख देने वाले अपना विश्वास करने वाले युद्ध में पीठ दिखाने वाले अपरिचित बैठे हुए तथा मैं डरता हूं यूं कहने वाले मनुष्य को मार डालता है तो उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं जो सामने प्रिय बोलता परोक्ष में कटु वचन कहता मन में दूसरी बात सोचता वाणी से दूसरी बात कहता और क्रिया रूप में सदा दूसरा ही कार्य करता है जो गुरुजनों की शपथ खाता देश रखता ब्राह्मणों की निंदा करता और झूठ-मूठ की विनय दिखाता वह पापी आत्मा ब्रह्म हत्यारा है जो देशवश देवता वेद अध्यात्म शास्त्र धर्म और ब्राह्मण के संघ की निंदा करता है वह ब्रह्मघाती है राजन मैं ऐसा ही था तो भी लज्जावश दिखाने के लिए सदाचारी सा बना रहता था इससे मुझे पक्षी होना पड़ा इस अवस्था में रहने पर भी मुझसे कहीं कुछ पुण्य कर्म भी बन गया था जिससे मुझे स्वतः ही अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया है चिकचिक की बात सुनकर राजा फौमान को बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने पूछा किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी उसने कहा सौव्रत गौतमी के उत्तर तट पर वराधर नामक तीर्थ है वहीं मुझे ले चलो वह तीर्थ परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है मैंने बड़े-बड़े मुनियों से सुना है कि वह सब श्रेष्ठ को देने वाला है गौतमी गंगा तथा भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कोई क्लेशों का नाश करने वाला नहीं है मैं चाहता हूं सर्वतो भावीन उस तीर्थ का सेवन करूं किंतु मेरे प्रयत्न से यह कवि संभव नहीं है भला पापियों को मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है वीर मैं यत्न करने पर भी उस तीर्थ का दर्शन नहीं कर सकता यह कार्य मेरे लिए अत्यंत दुष्कर है तुम्हारी कृपा हो तो मैं गदाधर का दर्शन कर सकता हूं भगवान करुणा के सागर हैं वे बिना बताए ही सबके दुखों को जानते हैं उनका दर्शन कर लेने पर पुनः मनुष्यों को सांसारिक क्लेश का अनुभव नहीं करना पड़ता राजन मैं तुम्हारे प्रसाद से भगवान का दर्शन करते ही स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा पक्षी के यूं कहने पर राजा पौमान ने उसे उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गंगा तथा भगवान गदाधर का दर्शन कराया चचिक ने स्नान करके त्रैलोक के पावन गंगा से कहा माता गौतमी तुम तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हो मनुष्य जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करता तभी तक इस लोक और परलोक में पातकी कहलाता है यद्यपि मैंने सब प्रकार के पाप किए हैं तो भी अब तुम्हारी शरण में आया हूं मेरा उद्धार करो तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हो संसार के प्राणियों की तुम्हारे सिवा कहीं कोई भी गति नहीं है पक्षी का अंतःकरण श्रद्धा से शुद्ध हो गया था उसने एकमात्र गंगा की शरण ली और गंगे मेरी रक्षा करो इस प्रकार कहते हुए स्नान किया तदंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पौमान से विदा ले पर्वत निवासियों के देखते-देखते वह स्वर्ग में चला गया पौमान भी अपनी सेना के साथ अपने नगर को लौट गए तब से वेदवेत्ता विद्वानों ने उस तीर्थ का नाम पौमान तीर्थ चच्चक तीर्थ तथा गराधर तीर्थ रख दिया उस तीर्थ में किया हुआ पुण्य कर्म कोटि-कोटि गुना हो जाता है भद्र तीर्थ पतत्र तीर्थ और विप्र तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिस्टों का निवारन करने वाला है, वह समस्त पापों का नाशक तथा परम शानति दायक है, बिश्व कर्मा की पुत्री, उशा, भगवान सूर्य की पतिब्रता, एवन प्रिया भार्या हैं।